जय श्री कृष्ण नमस्कार श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय द्वितीय अध्याय सांख्य योग का हमारा चिंतन जारी रखते हुए आज के सत्र में सबका स्वागत और अभिनंदन तीन बार ओंकार के ध्वनि के साथ प्रार्थना करते हैं और फिर बाद में पारायण करेंगे ंडमकायटि सम्रभ निर्विघ्न कुर मे दर्शा कुंदे तुषारह धवला या शुभ्रवस्वृता या, या वीणा वरदंडमंडित श्रेयतपना या, या ब्रह्माच्युतशंकरवृति देवी सदा व मा सरस्वती भगवती निश्याप वसुदेवसुत कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णम परे जगद्गु सहनाववतु सहनौ गुनू सह वी कर्वा वह तेजस्वीना विषा वह आ शांति शांति पारायण करते हैं अथ द्वितीयो संजय द्तीध्यावाच तथा कृपया विष्ट अश्रुपूर्णकुलेक्षण विषीद्तम वाक्य उवाच मधुसूदन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे विषम समुपस्थित अजुष्टमस्वर्गर्ति करमर्जुन क्लब्यम मगम पाथ नैतुप्य क्षुद्रृदय दौर्बल्यम त्यक्तिष्ठ पर अर्जुन उवाच कथम भीष्म द्रोणं मधुसूदन ईशु भी प्रतिसम पूजाहासूदन गुरू नावा हिम महावान् श्रेयो शेयक् भैक्षमी ह लोके अर्थका हुंजीयोगा रुधिरा प्रदिधा न चैतदतर गरीयो यद्वा जेम यदिवा नो जु या हवा न जिजीशाते स्थिता मुखेदाराष्ट्र काोषोपहता है पृावाता यछ्रेयसाश्चित ब्रूहित शिष्यस्ते हम शादी मं प्रपन्न नी प्रपश्या मदया यछकमुषण्रिया अवाप्य भूमत्नमुद्यम सुमी चाधिपत्यं संजय उवाच्वा ऋषि केश गुड़ा के शप न योत्स्य गोविंद उक्तूषणी बभूव हमने यहाँ तक नवे श्लोक तक चर्चा करी है आज आगे बढ़ते हैं दसवा श्लोक एक एक चरण मैं बोलूँगा आप दोहराएंगे फिर बाद में साथ में बोलेंगे तमुवाच ऋषि केश तम आच ऋषि केश प्रहसनि वारत प्रहसन्नी भारत सेन मध्ये, मध्ये विषीद्त वचह वचः साथ में ऋषि केश प्रहसनिव भारत सेनोभ मध्ये वचः दोबारा तमुवाच ऋषिकेश प्रहस भारत सेनुभ्यच वहाँ जो घटना घट गट रही है उसका निरूपण संजय कर रहे हैं और संजय कहते हैं कि तम तम यानी उसे कहा तम उच यानी उससे कहा ऋषिकेश ऋषिश ने परमात्मा श्रीकृष्ण प्रहसनिव भारत प्रहसन हंसते हुए इव एजिफ प्रहसन इव यानी कि जैसे हंसते हुए एजिफ स्माइलिंग भारत ओ भारत सेन्यो उभयो मध्ये सैन्य यानी दोनों सेनाओं के मध्य भाग में सैन्यो उभयो मध्य उभयो यानी बीच में दोनों सॉरी सेनो उभयो यानी दोनों मध्य यानी बीच में मध्य भाग में इन द मिडल विषीद्त इदम वच शिदंतम यानी विषाद करते हुए ये विषिदंतम तम के साथ जुड़ा हुआ है विषिदन तम उच इदम विषिदंत में डिस्पॉन्डेंट जो विषाद से घिरे हुए हैं यानी अर्जुन की बात हो रही है इदम यह वच यानी वचन वर्ड्स संजय ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और वहां की युद्धभूमि की जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए संजय कहते हैं हे भारत यानी यहां भारत संबोधन अर्जुन से नहीं है भारत संबोधन ध्रुतराष्ट्र से है तो संजय कहते हैं हे भारत हे भरतवंश में जिनका उद्भव हुआ है ऐसे ध्रुतराष्ट्र विषिदन तम तम उच ऋषिकेश विषाद से घिरे हुए उससे ऋषिकेश ने यानी कृष्ण ने ये शब्द कहे कहा कहे सेन यो हो उभयो हो मध्य दोनों सेनाओं के बीच में और क्या कहा इदम बचह यह वाक्य कहे सो इन शॉर्ट हे ध्रुतराष्ट्र दोनों सेनाओं के बीच में विषाद से घेरे हुए उससे भगवान ऋषिकेश ने कृष्ण ने प्रहसन्निव व इदम बच जैसे हंसते हैं वैसे हंसते हुए उन्होंने ये वचन कहे यहां ये जो श्लोक है इसमें प्रहसन्निव शब्द जो है वो कीवर्ड है ऑपरेटिंग वर्ड है यानी कि ये पूरे श्लोक की आत्मा है वो शब्द देखेंगे एज दो स्माइलिंग एज इफ यूर स्माइलिंग बहुत सारे कमेंटेटर्स ने बहुत सारे तत्वज्ञानियों ने इस प्रसन्न व शब्द के ऊपर अपने अपने विचार प्रदर्शित किए हैं उनमें से थोड़े विचार आज हम भी देखेंगे सबसे पहले ऋषिकेश ऋषिकेश शब्द का अर्थ हम देख चुके हैं इसलिए यहां पुनरावृत्ति नहीं करते हैं अर्जुन ने कहा नवे श्लोक में कि न योत्स्य गोविंदम उतवा तुष्णी बबूअ यानी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा वैसा कहकर चुप होकर बैठ गए अभी स्थिति में सीधा साधा विचार मन में ये आएगा कि कृष्ण के जगह पर यदि कोई होता सारथी तो कहते कि ठीक भाई नहीं युद्ध करना है चलो घर चलते हैं क्योंकि यहां युद्ध में प्राण नाश की शक्यता तो कृष्ण की भी है कृष्ण के भी प्राण जा सकते हैं स भगवान थे मनुष्य दे धारण करके आए थे वो हमारे बैकग्राउंड में है लेकिन नॉर्मल सिचुएशन यदि हम श्री कृष्ण को मात्र सारथी के रूप में हम यदि विद दैट लिमिटेड पर्सपेक्टिव तो अपना मालिक ही रथ का जो रथी है वही यदि युद्ध नहीं करना चाहता है तो सारथी क्या करेगा सारथी कहेगी चलो घर चलते हैं ओके बॉस लेट्स गो होम शादी करने के लिए जाते हैं और यदि वो दूल्हा बोले कि मुझे शादी नहीं करनी है तो फिर वो बारात निकाल के फायदा क्या है लेकिन यहा कृष्ण मात्र एक सारथी नहीं है इज मच मोर मच मच मोर बियॉन्ड दैट इसलिए यहा मात्र इतने लिमिटेड अर्थ से ये बात को समझ के काम नहीं चलेगा तो अर्जुन के कर्तव्य में श्री कृष्ण को कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है उसके आचार में कुछ दोष दिखता है लेकिन कृष्ण जो है ना एक बहुत बड़े सदे हुए गुरु है वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है हमारे भी गुरु हैं हमने भी उनको गुरु के रूप में प्रस्थापित करके ही हमने भगवदगीता का यह अध्ययन शुरू किया है तो इतने बड़े सक्षम गुरु मात्र अर्जुन की बात सुन ले और अर्जुन को विषाद से घिरे हुए छोड़कर चले जाएं या तो उसको वापस घर जाने को कह दे तो मुमकिन ही नहीं है प्रत्येक शिक्षक जो होता है उसकी शिक्षा देने की अपनी पद्धति होती है ही हैज इज ओन स्टाइल और यहां कृष्ण के कुछ अलग स्टाइल है कृष्ण ने अर्जुन का उपहास किया प्रहसन किया अर्जुन की कुछ हद तक मश्की करने का इरादा कृष्ण का जरूर था ही हैज कृष्ण हैज लाफ ऑन अर्जुन लेकिन इसमें अर्जुन की जो निर्बलता है इस निर्बलता के प्रति कृष्ण का उपहास नहीं है लेकिन कुछ इस तरीके से वागबाण का प्रयोग करके अर्जुन के मन में जो बात कहना चाहते हैं कृष्ण वो लाने के इरादे से शायद ऐसा भगवान ने किया किया होगा क्योंकि परमात्मा अर्जुन के आचरण में परिवर्तन चाहते हैं ऐसा पराक्रमी क्षत्रिय युद्ध भूमि में आकर ऐसी बातें करने लगे तो भगवान को नेचुरली हंसी तो आएगी ही वही हाया था यहां युद्ध करने के लिए सबको मारने के लिए हाथ में गांडी धनुष्य लेकर और अभी ये ये सब क्या हो रहा है तो चेहरे पर मुस्कान तो आ ही जाएगी परमात्मा यदि हम अपने आप को यहां बीच में ले आए और सामने कृष्ण हमारे गुरु बैठे हैं तो अर्जुन रूपी श्रोता यहां एक एक श्रोता जो हम बैठे हैं भगवद गीता का अध्ययन हम कर रहे हैं तो हम भी मानव शरीर जो है हमारा कुरुक्षेत्र वो कुरुक्षेत्र में हम आए किस लिए है मनुष्य देह हमें मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए अल्टीमेट हमें परमात्मा ने ये एक साधन दिया है वेहीकल हमें दिया है आपको समझो कि चर्च गेट जाना है तो किसी दोस्त ने उसकी गाड़ी दे दी कि चलो भाई मेरी गाड़ी लेकर चले जाओ तो वो गाड़ी आपको दी है चर्च गेट जाने के लिए ताकि आप कंफर्टेबली धूप है गर्मी हो रही है बहुत ये है एयर कंडीशन गाड़ी है आराम से उसमें बैठकर आप चले जाओगे लेकिन चर्च गेट जाने के बजाय बोला चलो गाड़ी मिली है तो इधर उधर घूमते हैं चौपाटी जाते हैं इधर जाते हैं उधर जाते हैं और चर्च गेट ना गए बाकी इधर उधर भटक रहे वो और बीच में गाड़ी को एक्सीडेंट करके ठोक के बेहाल भी कर दिया तो दोस्त भी सोचेगा ना कि भाई मैंने किसको गाड़ी दे दी तो यहां हमें मानव देह मिला है हमारे जन्म जन्मांतर के जो पुण्य संचय हुआ है उसके फलस्वरूप मनुष्य देह मिला है कि जहां से हमें मुक्ति प्राप्त करने का मौका है और इस मौके को हम गवा दे एयर कंडीशन गाड़ी दी हुई है उसमें हमारे गंतव्य स्थान पर जाने के बजाय इधर उधर भटकते रहे तो यहाँ परमात्मा समझो कि हमारी भी हंसी उड़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग जैसे अर्जुन युद्ध करने के लिए आए थे और अभी बैठ गए तो यहां कुछ एक कटाक्ष है परमात्मा का लेकिन इसमें से जो निष्पत्ति होने वाली है इसमें से ये भगवान की इस कटाक्ष से जो कुछ आगे घटित होने वाला है संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है दूसरे एंगल से देखें हम इसी बात को तो सातवें श्लोक में अर्जुन ने शिष्यत्व जाहिर कर दिया अपना निर्णय दे दिया एक बार पारण कर लेते हैं याद रखिए श्लोक कंठस्थ होना चाहिए दोबारा बोलता हूं कार्पण्य दोषो पहता धर्म प्रपन्नम् आगे बढ़ने से पहले मुझे याद नहीं है कि बात करी है कि नहीं करी है यदि करी है तो दोबारा कर देता हूं जीवन में कभी भी कोई भी मुश्किल प्रसंग आ जाए और जभी ऐसा लगे कि हम दिगमूड हो गए हैं अभी क्या करना समझ में नहीं आ रहा है तब सभी बातों को छोड़कर भगवान कृष्ण के सामने बैठ जाइए शांति से और इस श्लोक का पारायण शुरू करिए कारपण्य पहता स्वभाव धर्म सम्मेता ब्रूहित में शिष्यस्ते हम शादी प्रपन्नम् मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे स्वानुभव से कहता हूँ कि आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस अभी सातवें श्लोक में यहां अर्जुन ने शिष्यत्व जाहिर किया और साथ साथ अपना निर्णय भी दे दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा नोविंद मुक्त हुआ बबू वह यानी ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि डॉक्टर के पास गए बुखार है और फिर डॉक्टर से कहते मैं पैरासिटामॉल ले लू डॉक्टर के पास जाकर खुद ही अपना ही प्रिस्क्रिप्शन देना तो फिर डॉक्टर पास गए क्यों शिष्यत्व यदि डिक्लेयर किया सातवें श्लोक में तो फिर न योद्धि कहने का तात्पर्य क्या है वो तो दैट डिसीजन अर्जुन है तो ना क्या करना क्या नहीं करना तो यहां थोड़ा ये जो अर्जुन की जो विसंगत अर्जुन के बिहेवियर में जो थोड़ी विसंगति दिख रही है इसकी वजह से भी परमात्मा से खास करके कृष्ण के जीवन का यदि थोड़ा हम अभ्यास करें कृष्ण की लीलाओं का तो तीन प्रसंग ऐसे हैं कि जब कृष्ण के मुंह से सूचक स्मित निकला है और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जरा देखते हैं कृष्ण का जो स्मित है स्मित के पीछे रहस्य क्या है वैसे तो कृष्ण के मुखारविंद पर हमेशा स्मित बना रहता है लेकिन यहां जो अर्जुन के प्रति जो सूचक स्मित है वो ऐसा स्मित परमात्मा ने तत्व कहते हैं कि तीन बार किया है पहला काली दमन की लीला जब हुई तभी कृष्ण हंसित हैं प्रसंग आप सबको मालूम है तो डिटेल में जाते नहीं हैं कृष्ण कालिंदी यानी कि यमुना के धारा में कूदे हैं और नाग ने कृष्ण के आसपास पूरा ये लिया है कृष्ण को घेर लिया है सब चिंतित हैं वहां सब खड़े हैं गांव के सभी लोग नंदबाबा सभी आ गए हैं यशोदा मैया सब गोप गोपियां सब आकर वहां यमुना नदी के किनारे आकर खड़े हैं ऑल आर वरीड कृष्ण के जबी कृष्ण काली नाग के फैन के ऊपर सवार होकर वो नाग ऊपर आता है तब कृष्ण देखते हैं यू नो वो ऊपर आता है वापस नीचे जाता है वो बहुत सारे ये हुआ है तो तभी कृष्ण के मुखारविंद के ऊपर स्मित है कि देखो कितना प्रेम है सबको मेरे ऊपर सब यहां आ गए कितने सब चिंतित हैं लेकिन कृष्ण के मुखारविंद पर ये प्रसन्नता का स्मित नहीं है कि इतने सारे लोग मुझसे प्रेम करते इसलिए यहां आए हैं कृष्ण के मुखारविंद पर स्मित इस बात का है कि सब यहां आकर हे कृष्ण हे कृष्ण करते हैं लेकिन इनमें से एक भी माइका लाल मुझे बचाने के लिए इस धरा में कूदता नहीं है सब देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं सब हे कृष्ण संभालो हे कृष्ण ऐसा करो हे हा हा हे हे सब हो रहा है लेकिन इनमें से कोई एक व्यक्ति भी कृष्ण के लिए इस काली धरा में कूदने को तैयार नहीं है इस बात का कृष्ण के मुखार इन पर तभी स्मितया था और ये पांच हजार साल के पहले का जो काली दमन का जो प्रसंग है वो समाज में अभी भी घट रहा है दिस इज बींग परफॉर्म डे इन एंड डे आउट समाज बदला नहीं है वैसा का वैसा ही है धर्म के बारे में बात सब करेंगे कुछ करना चाहिए वी शुड डू समबाउट इट जैसे हमारा शेखर जी गौरक्षा की बात लेकर आए थे सभी एवरीबडी थे हा हा नहीं नहीं कर लेकिन कोई इसमें दो कदम आगे चले कि चलो भाई हम इसमें हम हम शरीक होते हैं और इस, इस मामले में हम इस तरीके का हमारा योगदान देंगे नहीं सबको देखना है चिंतित भी होना है दे फील कंसर्न दे शो देर कंसर्न बट नो बडी वॉन्ट्स टू प्लज कृष्ण तभी भी हंसे थे आज भी हंस रहे हैं दूसरा एक बहुत मजेदार प्रसंग है ये भी समाज का ही जो स्वभाव है उसका चित्रिकरण है मथुरा में कंस का राज्य था और कंस ने आतंक मचा के रखा था मथुरा वासियों के ऊपर दमन करने में कंस ने कोई बाकी नहीं रखा था इस कंस के आतंक से मथुरा वासियों को कृष्ण ने छुटकारा दिलाया कंस को मारा और मथुरा के ऊपर लोगों का शासन आया आफ्टर द डेथ ऑफ कंस मथुरा बीके में डेमोक्रेसी और वहां लोगों के प्रतिनिधियों का शासन आया मथुरा का कारोबार चलने लगा इसमें जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया तो सभी यादवों ने मिलकर जरासंध के साथ युद्ध किया और जरासंध को हरा के भगा दिया अभी जरासंध ने मात्र एक बार आक्रमण नहीं किया मथुरा के ऊपर बार बार आक्रमण करता रहा और बार बार यादवों ने अपना शौर्य दिखाकर कृष्ण की अगुवानी में जरासंध को हरा के भगाया ऐसा सत्रह बार हुआ सेवनटीन टाइम्स जरासंध भी ये नहीं करता हार नहीं मानता है अट्ठारहवीं बार आया अभी अट्ठारवीं बार जब आया तभी वो जरासंद अकेला नहीं आया बिकॉज नाव ही तो उसने सोचा कि अभी अकेला जाऊंगा तो वही हाल होने वाला है तो उसने काल यवन की मदद ली अभी कमेंटेटर कहते हैं कि काल यवन यानी कोई राक्षस था वो राक्षस नहीं था हिस्टोरिकली ही वॉज ए ग्रीक राजा था ग्रीस का राजा था यानी परदेशियों की मदद लेकर आया वो ये यवन शब्द जो है वो यवन हमारी भाषा में तभी वो ग्रीक के लिए उपयुक्त तो हुआ फिर बाद में रहते रहते परदेशियों के लिए ये शब्द का प्रयोग होने लगा तो एक बार जो से जरासंध ने घेरा डाला और दूसरी ओर से एक ग्रीक राजा काल ने घेरा डाला इस परिस्थिति में अभी इसको कैसे निपटें? तो मथुरा की संसद मिली है मथुरा के सब सबू और जो बड़े लोग थे और जो गवर्नमेंट थी संसद थी उसके सारे सभ्य और मथुरा के प्रतिष्ठित नागरिक कृष्ण के सभी रिलेटिव्स, इंक्लूडिंग हिज ओन सन्स यहां थे और सभी बैठे थे और चर्चा हो रही थी तो किसी एक प्रतिष्ठित यादव ने कहा कि कृष्ण हमें जब तक पता है तब तक वी कम टू दिस पार्ट लेटर पहला डिस्कशन यह हुआ कि ये जरासंध का कुछ करना चाहिए सत्रह सत्रह बार हमारे ऊपर उसने आक्रमण किया है और हम लड़े हैं लेकिन बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली फाइटिंग वॉर हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो धीरे धीरे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं सी एनी कंट्री कैनॉट अफोर्ड टू रिमेन इन कॉन्स्टेंट एंगेज इट सेल्फ कॉन्स्टेंटली इन वॉर खलास हो जाएगी तो मथुरा की भी कुछ आर्थिक स्थिति डावाडोल होने लगी थी बार बार युद्ध करने से यादवों की भी काफी उसमें जानहानी हो रही थी जानानी हो रही थी कई यादव उसमें वीर यादव मारे गए थे तो एक यादव ने कहा कि कृष्ण अभी इसका कुछ हल निकालना चाहिए क्योंकि यदि ये बार बार होता रहा तो मथुरा बिल्कुल खलास हो जाएगी वैसे भी हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी है दूसरे किसी ने कहा कि मेरे हिसाब से इसका एक ही हल है जरासंध को मथुरा में कोई दिलचस्पी नहीं है इज नॉट इंटरेस्टेड इन मथुरा जरासन मथुरा के ऊपर आक्रमण इसलिए कर रहा है कि जरासंध को कृष्ण के प्रति वैर है और जरासन अपना कृष्ण के प्रति ये वैर जो है उसको उसकी तृप्ति के लिए वो बार बार मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है तो उस यादव ने कहा कि कृष्ण ऐसा क्यों ना करें आप ही मथुरा छोड़कर चले जाओ तो फिर जरासन मथुरा के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा कृष्ण चले गए थे द्वारिका बसाई थी उन्होंने लेकिन यह मनुष्य का स्वभाव है जब ये प्रस्ताव आया कि कृष्ण मथुरा को बचाने के लिए आप मथुरा छोड़कर चले जाओ किसको कह रहे हैं वही कृष्ण को जिन्होंने कंस के आंतक से मथुरा को बचाया था तभी कृष्ण के मुखार पर स्मित आया था यह सूचक स्मित आया था और ये तीसरा सूचक स्मित यहाँ आया है अर्जुन की मनस्थिति देखकर कि युद्ध करने हुए आया हुआ ये वीर क्षत्रिय योद्धा और इसकी डिस्पोंडेंसी की वजह से क्या उसके क्या हाल हुए हैं ये देखकर अर्जुन के प्रति से है आगे बढ़ने से पहले ध्रुतराष्ट्र को भारत शब्द से संबोधित किया गया है अभी भारत यहाँ नामवाचक संबोधन नहीं है कैन से जातिवाचक संबोधन है यानी भरत के वंशज भारत और वो एक क्वालिटी है हमारे हमारा जो देश है भारत देश वो भारत शब्द की व्युत्पत्ति भी बहुत जानने योग्य है भात भा, भा यानी तेज रत यानी उसमें जो रममाण है द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड और हुज टोटली एनग्रोस्ड इन दैट बा के चार अर्थ हैं तेज सौंदर्य चैतन्य प्रकाश इसमें जो रथ है वो भारत यानी ये देश जो हमारा भारत है अफकोर्स यहां ध्रुतराष्ट्र के संदर्भ में प्रयोग किया गया है तो मे बी दिस विल नॉट फिट इन लेकिन भारत शब्द जो है वो सिग्निफिकेंट है स्वामी चिन्मया जी ने इसका अर्थपूर्ण विवेचन किया है रूपक लेकर कि यहां कौरव और पांडवों की धर्म और अधर्म की शुभ और अशुभ की दो सेना यहां खड़ी है वो दो सेना के बीच में यानी शुभ और अशुभ धर्म और अधर्म के बीच में अर्जुन रूपी जीव पूर्ण रूप से अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण की शरण में आत्मसमर्पण करता है यह हमारा जीव और ये जो कृष्ण जो हैं वो हमारी विवेक बुद्धि है जो पांच ज्ञानेंद्रिय रूपी अश्वों से चालित इस रथ देह में को अपने नियंत्रण में रखती है और ऐसा दुखी और भ्रमित जीव अर्जुन को श्री कृष्ण एक सूचक स्मित के साथ अंतिम विजय का आश्वासन देते हैं और साथ ही गीता के आत्मुक्ति का अध्यात्मिक उपदेश भी करते हैं और ये ज्ञान से मनुष्य के जो शोक और मोह है उसकी हमेश के लिए निवृत्ति हो जाएगी जब जीव रूपी अर्जुन विषादयुक्त होकर किंकर्तव्य मूढ़ होकर ये शरीर के अंदर स्थित हो जाता है रह, रह जाता है और जभी कर्मों के साधन यानी कि गांडीव जो है उसको त्याग कर इंद्रियों की लगाम पांच जो श्वेत अस्त्र है यानी कि हमारी जो पांच इंद्रियां हैं उसकी लगाम के द्वारा संयमित करके सारथी को समर्पित करता है शुद्ध बुद्धि को तो धर्मशक्ति की सहायता से उसे ये मार्गदर्शन मिलता है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और फिर ये इस जीव की जीव को विजय प्राप्त हो सकता है थोड़ा एक अलग दृष्टिकोण से इसी बात को देखें दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन अपने ममत्व के कारण मोहग्रस्त होकर मेरे जो रिश्तेदार यहाँ खड़े हैं उन, उनकी मृत्यु होगी युद्ध में मैं उनको नहीं मारना चाहता और इनके बिना मैं रहूँगा भी कैसे ये राज्य मुझे मिलेगा और ये नहीं रहेंगे तो क्या क्या होगा इस कल्प ये सारी कल्पनाओं से अर्जुन शोकमग्न हुए हैं उनकी मृत्यु का मैं कारण बनूँगा और उनकी हत्या होने के कारण क्योंकि गुरु है पूजनीय है उनकी हत्या करके मुझे नरकवास मिलेगा और अल्टीमेटली मुझे नरक यातना ही मिलने वाली है ये सब करते हुए ये सब कल्पना से अर्जुन व्याकुल हो गए हैं शोकमग्न हो गए हैं और ये इसका जो कारण है वो अर्जुन का मोह है दो बातें हैं अहंकार है क्या अहंकार है कि मैं इनको मारूंगा यानी कर्ताभाव है और मोह है तो अहंकार और ममकार की वृत्ति मैं मारने वाला हूं और ये मेरे हैं तो अहंकार और ममकार की जो वृत्ति है वो जो है वही अविद्या है और अविद्या क्या करती है कि आत्मा की जो शुद्ध स्वरूप है उसके ऊपर एक आ, पर्दा डाल देती है आवरण डाल देती है जैसे सूर्य का जो प्रकाश सूर्य होता है उसके ऊपर काले बादल छा जाते हैं तो जैसे सूर्य ढक जाता है वैसे ये अविद्या का जो आवरण है वो हमारी अंतरात्मा के ऊपर आ जाने से अंदर का आत्मा का जो प्रकाश है वो हमें दिखाई नहीं देता अर्जुन की जो यहाँ स्थिति थी और सही आत्मस्वरूप है वो जैसे नहीं है ऐसा लगता है जैसे बादल में सूरज ढक तो सूरज नहीं ऐसा लगता है लुप्त हो गया ऐसा दिखता है शास्त्रों ने कहा है अस्थि किंतु न भाती भाती यानी दिखना अस्थि यानी होना है लेकिन दिखता नहीं है अस्थि किंतु न भाती और इस कारण ये शरीर ये जो जीवात्मा है वो इंद्रियों के साथ अपना तालमेल मिलाकर जो स्वयं नहीं है वो मानने लगता है कि मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, ये सब मैं करता हूं, और ये मैं मैं मैं मैं चालू हो जाता है तो इससे मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं धनी हूं, ये सारी वृत्तियाँ जो है वो हमारे जीवन में आ जाती हैं हालांकि आत्मा कभी सुखी न होता कभी दुखी नहीं होता ये बात लंबे से आएगी यही दूसरे अध्याय में ही आने वाली है लेकिन ये जो गलतफहमी होती है अहंकार और ममकार उसकी वजह से अर्जुन को जैसे निराशा आती है वैसे हमारे आत्मा तत्व भी खिन्न हो जाता है और यहां ऐसे शोकाकुल अर्जुन को परमात्मा उपदेश देने वाले हैं शास्त्रों ने कहा है कि जो थोड़ा सा भी विद्वैत निर्माण करेगा उसके लिए संसार है मृत्यु का भय है द्वैतात ही भयम भवती ऐसा उपनिषद में कहा गया है एनीवे लेट्स नॉट गेट टू मच इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी लेकिन यहां भगवान ने हंसने की जो बात करी उसके पीछे थोड़े तात्विक कारण भी देख लेते हैं जैसे शुरू में ही कहा था कि बहुत सारे तत्व चिंतकों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रदर्शित किए समेम सीन लेटस सीफ यू मोर पहले अध्याय से अर्जुन पहले अध्याय मेरा दर अर्जुन ने अपना दसोकोल पांडित्य बताया और नीति शास्त्र धर्मशास्त्र सबका आधार लेकर अपने तर्क प्रस्तुत किए और ये सारी बातें चली नहीं भगवान कृष्ण ने क्लैब्य मा पार्थ करके बिठा दिया और फिर अर्जुन भावावेश में आ गए शोकाकुल हो गए शस्त्र त्याग कर बैठ गए अर्जुन का ये जो इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर है वो देखकर कृष्ण को आश्चर्य हुआ और ये उपहासात्मक आश्चर्य परमात्मा यहां अपनी हंसी से दिखाते हैं थोड़ा उपहास करते हैं अर्जुन का कि क्या हो रहा है अर्जुन दूसरा मत ऐसा भी है एक बहुत अच्छा है कि अर्जुन और श्री कृष्ण बचपन से मित्र थे और अर्जुन की कई विकट परिस्थितियों में अर्जु... श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद भी करी है अर्जुन ने जब जब कारा कृष्ण दौड़कर आए हैं अतुट मित्रता थी दोनों की कृष्ण ने पांडवों को कई संकटों से बाहर निकाला है महाभारत में ये सब हम देख चुके हैं तो फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड के रूप में परमात्मा कृष्ण अर्जुन के साथ हमेश, हमेशा रहे हैं लेकिन इस रोल में कृष्ण कभी अर्जुन के सामने आए नहीं है और अर्जुन ने भी अपने आप को इस रोल में देखा नहीं है शिश्य स्थित स्वाधि और ऐसा कोई मौका भी नहीं आया था क्योंकि अभी तक जो भी परिस्थिति निर्माण हुई थी तभी कोई आत्मज्ञान का उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ी थी अर्जुन धार्मिक थे और धार्मिक रीति से क्या सच्चा है क्या सही है क्या गलत है वो सब बात का अर्जुन को भगवान मशवरा देते थे यहां अर्जुन के अहंकार को ठेस लगी है क्योंकि अपना जो शोक है उस शोक से बाहर निकलने का कोई साधन अर्जुन को दिखाई नहीं देता है स्वर्ग का साम्राज्य मिले संपूर्ण पृथ्वी मुझे मिले तो भी मुझे सुख नहीं होता इसका एहसास अर्जुन को होने लगा है और अर्जुन दीनता के साथ क्षत्रिय वृत्ति का गर्वीला अर्जुन अहंकारी अर्जुन अभी भगवान की शरण में आया है नम्र हुए हैं और आत्मज्ञान की प्रार्थना की है मे बी यू कैन से कि परमात्मा इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे और एक क्षण आई अपना ही मित्र शरणागत होकर आत्मजिज्ञासु बनकर आए तो प्रभु को सचमुच आनंद हुआ और उनके चेहरे पर स्मित आया तीसरी बात यह है कि अर्जुन ने शिष्यत्व जाहिर किया परमात्मा को अपना गुरु माना तो परमात्मा ने अर्जुन की इस शरणागति को सम्मति देते हुए सूचक हंसे और एक मत ऐसा है कि अर्जुन कहते हैं परमात्मा से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा जो मानसिक शोक है वो किसी भी बाह्य साधनों से दूर नहीं होगा यच्छो कमुच्छो क्षण इंद्रियाणम मैं बिल्कुल व्याकुल हो गया हूं ये शोक जो है मेरे मेरे से सहा नहीं जाता मुझे अभी शांति चाहिए आई वॉन्ट इटरनल पीस और ये अर्जुन की मन की अवस्था देखकर भगवान हसे क्योंकि ये जो सारा शोक है वो मन की कल्पना है और इसमें कोई वास्तविकता नहीं है यथार्थता नहीं है सारे दुख जो है काल्पनिक है और इस काल्पनिक दुख से अर्जुन इतने शोकमग्न हो गए हैं भगवान अर्जुन के इस अज्ञान पर हसे और करुणा भी जताई भगवान यह हंसते हैं कि जो साधक है उसका काम गुरु के शरण जाना है और अर्जुन परमात्मा के शरण गए अर्जुन का काम बन गया अभी तुम चिंता मत करो माँ शुचह ये शिष्य को अभयिदान देने के लिए भगवान ऐसे हैं भगवान को मालूम है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है तुम्हें मात्र आत्मज्ञान के उपदेश की आवश्यकता है और इसी से तुम्हें शांति प्राप्त होगी ये सूचक बात भगवान यह कह रहे हैं बट एक बात यहां ध्यान रखें भले ही अर्जुन ने अपना शिष्यत्व जाहिर किया है परमात्मा के प्रति कृष्ण ने कभी भी फॉर्मली अर्जुन से ऐसा नहीं कहा है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं फिर भी गुरु की सारी जिम्मेवार कृष्ण ने निभाई है लेकिन He has never uh, said से गुरुत्व जाहिर नहीं किया है अर्जुन के इसके पहले का जो प्रश्न था इसको थोड़ा समझे कि मैं भिक्षाटन करूं या युद्ध करूं ये दो में से क्या योग्य है और मात्र ये दो बातों को मगर मन में रखते हुए अर्जुन ने जो कृष्ण से कहा कि अच्छ्रेय स्यात निश्चितम रूहित अन में उसमें अर्जुन अपना क्या श्रेय मांगते हैं भिक्षाटन श्रेय है या युद्ध है ये दोनों में से कौन सा अधिक श्रेय स् है या कल्याणकारक मार्ग कौन सा है यानी मुझे इसमें से क्या चूज करना है बताइए तो इसमें क्या होगा भिक्षाटन जो है वो धर्म होगा क्योंकि ये परिस्थिति में अपने जो गुरु और जो वड़ी हैं उनकी हत्या ना करते हुए भिक्षा मांग के खा लेना यानी कि अपना जो धर्म है अर्जुन का वैयक्तिक धर्म वो धर्म का पालन होगा तो धर्म का पालन होगा और युद्ध किया तो कर्म का पालन होगा और ये दोनों में से अधिक कल्याण कर क्या है यह यदि जानने की कोशिश करें तो यहां से अर्जुन धर्म जिज्ञासु है ऐसा कहना पड़ेगा और यहां कृष्ण यदि उस अर्जुन को कह देते थे कि भाई युद्ध करो या तो ये करो तो बात वहीं खत्म हो जाती थी लेकिन अर्जुन ने इस बात का खुलासा भी किया है कि अभी ये सारी चीजें मेरे मन को शांति नहीं दे पाती तो ऐसा सीमित अर्थ लगाया तो भगवत गीता जो हमारी अब हमारे जिस स्वरूप में सामने है वो मोक्ष शास्त्र नहीं होता क्योंकि यदि ये दो बातों में से एक बात तय करना है इसके लिए यदि भगवान कुछ अर्जुन को लॉजिक भी दे देते और अर्जुन युद्ध कर भी लेते तो ये जो भगवदगीता है वो मात्र एक धर्मशास्त्र या तो न्याय शास्त्र होता था धर्मशास्त्र में क्या होता है भाई ये करो ना करो कर्तव्य कर्तव्य पाप पूर्ण धर्म अधर्म दर्... का विचार किया जाता है और गीता अर्जुन ने जो धर्म संबंधी जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के उसमें उत्तर रहते थे ये उपदेश यदि इस तरीके से होता था तो वो लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में होता था ऐसी स्थितियां पहले भी आ चुकी हैं अनेक प्रश्न अर्जुन ने भगवान से करे भी हैं और भगवान ने प्रश्नों के प्रत्येक समय में उ, उस प्रसंग के अनुरूप क्या करना चाहिए उसका सलाह मशवरा भी किया था लेकिन वो सारी बातें शास्त्र के स्वरूप में अभी मानी नहीं जाती हैं क्योंकि वो देवेर द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एट दट पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव टाइम अर्जुन के प्रश्न थे व्यक्तिगत प्रश्न थे जबी जो उसका सॉल्यूशन uh, था वो राय देती थी परमात्मा ने इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में भिक्षाटन करें या तो युद्ध करें इसमें से क्या योग्य है इसका भी उत्तर यदि पहले अगले प्रश्नों की तरह एक कंफ्यूजन है जस्ट क्लेरिफाई माय डाउट करके यदि कृष्ण भगवान ने उत्तर दे देते थे तो यह उत्तर भी अर्जुन की व्यक्तिगत क्वेरी का इंडिविजुअल क्वेरी का जवाब होता था और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था तो फिर यहां हम गीता पढ़ने को बैठते नहीं थे बिकॉज दैट वॉज अर्जुन प्रॉब्लम कृष्ण भगवान सोल्व इट दट इट लेकिन भगवदगीता की ये जो अखंड परंपरा ज्ञान की परंपरा जो बनी है ज्ञान का जो बड़ा स्रोत बना है ये वो इसलिए हुआ कि यहां भगवत गीता में परमात्मा ने अर्जुन की मनस्थिति को भाप कर अर्जुन के शोक को अर्जुन की व्याकुलता जो है उसका सही अंदाजा लगाया उसका प्रॉपर मनोविश्लेषण किया और डायग्नोसिस किया और इसमें से जो निष्कर्ष निकला वो जो भगवद गीता है वो सारी मानव जाति का कल्याण कर सकती है क्षुद्रम हृदय दौर बल्यम इसमें अर्जुन के प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया था उठो अर्जुन और युद्ध करो पहले अध्याय में जो जो तर्क अर्जुन ने दिए थे वो सारे तर्क का खंडन हो गया था वहां और उपदेश मिल गया था अर्जुन को वहां इसके पश्चात इसके बाद कोई नए उपदेश की जरूरत ही नहीं है लेकिन ये बात भगवान ने कहने के बावजूद भी अर्जुन ये, ये, ये तीखे जो वर्ड्स परमात्मा युद्ध किए थे क्लैब्यम मगम पार्थ अनार्य मजुष्टम ये सारे यू नो प्रिकिंग वर्ड्स ये सब सुनने के बाद अर्जुन अपनी आंतरिक अवस्था को स्पष्ट करते हैं और मनुष्य के मूलभूत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ अवर लाइफ क्या है उसके बारे में विचार करने के लिए जो शास्त्र बना वही है अर्जुन को भी पता चल गया कि ये मेरे जो शौक है मेरे मन में जो ग्लानी है उसका रियल सोर्स क्या है तो ये ये मेरे पास राज्य नहीं है या तो ये है वो कोई नहीं है क्योंकि अर्जुन अर्जुन ने कह दिया ना कि संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिलेगा स्वर्ग का भी राज्य मिलेगा तो भी मेरा शौक दूर नहीं होगा दिस अर्जुन हैड रियलाइज ये सारे रिश्ते जो बने कि मैंने नाता इनसे जोड़ा जोड़ाई मेरे रिश्तेदार बने इनको मैंने अपना समझा आज वही मेरे सामने शत्रु बनकर खड़े हैं एक दूसरे का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं तो ये रिश्ते नातों का क्या फायदा इट इज नो मीनिंग सब कुछ खोखला है ये अर्जुन को महसूस होने लगा और तभी अर्जुन वॉज फीलिंग लोनली एंड देन इस क्वेश्चन स्टार्टेड अ इन इज माइंड कि मैं हूं कौन मेरा सच्चा स्वरूप क्या है और ये बात जैसे जैसे अर्जुन के मन में घुलने लगी घूलने बिकेम मोर एंड मोर एजिटेटेड कि अभी तो हे कृष्ण मुझसे रहा नहीं जाता तो अर्जुन ने मात्र अभी यहां इस स्टेज पर है कि अपने कर्तव्य कर्म क्या है उतना ही ना पूछते हुए शाश्वत क्या है वट इज इटर्नल ये अर्जुन ने पूछ लिया और श्रेय शब्द का जो प्रयोग हुआ उसका इस शब्द इस अर्थ में उसको यदि हम लें तो आत्मकल्याण का श्रेय साधन जो है वो मुझे चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अर्जुन ने परमात्मा की संपूर्ण शरणागति स्वीकार की आगे जैसे जैसे हम जाएंगे भगवत गीता में तो कहीं भी शरीर के धर्म या तो इसकी बातें नहीं है आत्मा के धर्म के बारे में आत्मा के स्वरूप के बारे में उपदेश आ रहा है और अर्जुन धर्म जिज्ञासु कर्म जिज्ञासु नहीं थे लेकिन यहां निश्चित रूप से आत्मजिज्ञासु दिखाई दे रहे हैं साधक के रूप में दिखाई दे रहे हैं मुमुक्षु के रूप में दिखाई दे रहे हैं और इसलिए अर्जुन भगवान के उपदेश के अधिकारी हो गए क्योंकि ये उपदेश अधिकारी को दिया जाता है और ये अधिकार अर्जुन ने अपना सिद्ध किया और इसलिए परमात्मा ने यहा आगे अपनी बात आत्मा के स्वरूप को समझाने की शुरू करेंगे यदि अर्जुन मात्र भावनाओं के आवेग में आकर शस्त्र त्याग देते और वो जो वैराग्य जो प्रदर्शित कर रहे हैं अर्जुन दिखाते तो उसे जिहास वैराग्य कहते हैं त्यक्तुम इच्छा जिहासा जिहास वैराग्य स्मशान वैराग्य हमारे कोई संबंधी का मृत्यु होता है तो हम उनको स्मशान तक छोड़ने के लिए जाते हैं मृतदेह को तो तभी स्मशान में वैराग्य आ जाता है ये सब दुनिया फानी है बेकार है सब कुछ छोड़ के जाना है देखो ये भी चले गए हमें भी छोड़ के चले जाना है क्यों ये करे क्यों वो करे जैसे ही लौट के घर आए तो वो चला गया तो यदि यहाँ अर्जुन का ये जो वैराग्य जो था वो जिहास वैराग्य होता तो ये बात नहीं बनती थी यानी इट वाज़ नॉट जस्ट आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस अभी आत्म जिज्ञासा निर्माण हुई है और इसलिए जिहास वैराग्य का रूपांतर जिज्ञास वैराग्य में हुआ जिज्ञासा प्रकट हुई एंड अर्जुन को अपना सही स्वरूप समझने की जो तीव्र जिज्ञासा निर्माण हुई इसकी परमात्मा को अभी अनुभूति हुई परमात्मा ने देखा कि अर्जुन के मन में ये भाव आ रहा है और ये देखते हुए परमात्मा के मुखारविंद पर स्मित आया कि लौट के बुद्धू घर को आया अभी सही जगह पर आया है दिस इज द टाइम अभी तक मित्र के भाव से बहुत सारी सलाह मशवरे किए थे बट नाव परमात्मा फील्स कि ये अभी समय आया है कि जब अर्जुन को यदि आत्मज्ञान का उपदेश देंगे तो उनके पल्ले पड़ेगा बिकॉज ही इज नाव इन द रिसेप्टिव स्टेज ये देखकर परमात्मा को स्मित आया तो अभी आगे अगले श्लोक से परमात्मा भगवत गीता के तत्व ज्ञान को उजागर करेंगे आज यहां विराम लेते हैं आइए प्रार्थना करें ओम अस मा मांसदमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत अमृतंगमया भवतु ोर्मा भवतु स्वस्ति शांति भवतु भवतु। लोका लोकासमस्ता सुखिनो लोकासमस्ता सुखिनो नाह कर्ता ही कर्ता हरी ही करता ही केवलम आ शांति शांति शांति सभी के हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हैं आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं अगले शनिवार को मिलेंगे जय श्री कृष्ण